किससे क्रांतिकारियों के जिन्होंने इनकलाब के शोरों को बुझने नहीं दिया नमस्कार सहकार रेडियो के लिए मैं पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास साथियों हर शुक्रवार को यानी जुम्मे के रोज मैं आपके पास किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान लेकर हाजिर होता हूँ आज मैं जिस क्रांतिकारी की वीरगाथा वीर आपको सुनाने जा रहा हूँ उस महान क्रांतिकारी का नाम है मास्टर सेन। साथियों जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है सूर्य सेन एक स्कूल में मास्टर हुआ करते थे और वे चटगाँव शहर में रहते थे चटगांव शहर उन दिनों हिंदुस्तान का हिस्सा था बाद में ये पाकिस्तान में चला गया और आजकल ये बांग्लादेश में है चटगांव शहर कर्णफुली नदी के किनारे बसा हुआ है और एक बड़ा व्यवसायिक केंद्र है तो मास्टर सूरी सिंह वहीं के स्कूल में पढ़ाते थे और अपने छात्रों में बहुत लोकप्रिय थे इनके विद्यार्थी इन्हें प्यार से मास्टर दा कहते थे यानी कि वो शिक्षक भी थे और विद्यार्थियों के बड़े भाई भी थे तो ये बात सन 1930 की है उन दिनों ना तो टीवी का ज़माना था ना तो इंटरनेट का ज़माना था और इसलिए मास्टर सूरे सेन रोज़ाना अखबारों को बखी ध्यान से पढ़ते और देश विदेश की जानकारियाँ देते थे एक दिन मास्टर सुरे सेन ने एक खबर पढ़ी कि आयरलैंड की राजधानी डबलिन में आयरिस क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया शस्त्रागार यानी वो जगह जहाँ हथियार रखे जाते हैं और वहां से आयरिश क्रांतिकारियों ने आयरलैंड की आज़ादी का नारा बुलंद कर दिया इस खबर को पढ़ मास्टर मास्टर सेन बहुत ही विचलित हो गए कई रात तक उन्हें नींद नहीं आई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चटगांव शहर में भी अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा शस्त्रागार था और मास्टर सूर्यसेन के दिमाग में ये बात आई कि जो काम आयरिश क्रांतिकारियों ने डबलिन शहर में किया वही काम हिंदुस्तानी क्रांतिकारी चटगांव शहर में कर सकते हैं तो मास्टर सूर्य सेन ने अपने कुछ चुनिंदा छात्रों के से ये बात शेयर की उन छात्रों में भी बहुत जोश आ गया वे सब 16-17 साल के नौजवान थे और उन्होंने भी मास्टर दा के साथ इस योजना को सहमति दे दी तो फिर कुछ दिनों तक इन लोगों ने गुपचुप तरीके से गोपनीय तरीके से प्रशिक्षण लिया हथियारों की ट्रेनिंग की और एक दिन उन्नीस में इन्होंने छठगांव शस्त्रागार धावा बोल दिया इन लोगों का शस्त्रागार पर कब्जा हो गया और इन लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए महात्मा गांधी की जय के नारे लगाए और हिंदुस्तान की आजादी के नारे लगाए ये कब्जा बहुत समय तक नहीं रह सका लेकिन इस घटना ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया मास्टर सूर्यसेन और उनके साथियों की धरपकड़ के लिए अंग्रेजों ने तेज कार्रवाई की मास्टरदार उनके साथी चटगांव के आस की पहाड़ियों में जा छुपे लेकिन अंग्रेजों ने मास्टरदा को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी ये कहा जाता है कि पूरे ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों ने किसी भी क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए उतनी ताकत नहीं लगाई थी जितनी ताकत मास्टर सूर्य सेन को पकड़ने में लगाई गई जमीन पर आसमान पर पानी में हर जगह मास्टर सूर्य की खोज हो रही थी आकाश में हवाई जहाज मडरा रहे थे पानी में जहाज चल रहे थे और जमीन पर अंग्रेजों की गाड़ियां दौड़ रही थी लेकिन फिर भी मास्टर सुरे सेन अंग्रेजों को झकाते हुए भूमिगत रहे और कुछ दिनों बाद वे अपने एक जमींदार साथी के घर जा छुपे लेकिन तब तक अंग्रेजों ने तो मास्टर दा की गिरफ्तारी के लिए एक बहुत बड़ा इनाम घोषित कर दिया था ये जो जमींदार साथी था मास्टर सूर्यसेन का ये जमींदार साथी लालच में आ गया और उसने अंग्रेजों को खबर दे दी कि मास्टर सूर्यसेन उसके घर में छिपे हुए हैं तो अंग्रेजों ने को को गिरफ्तार कर लिया। मास्टर सेन को गिरफ्तारी के बाद भयंकर यंत्रणाएं दी गईं, बेहोश तो बेहोशी की हालत में ही अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया लेकिन मास्टरदा की शहादत के बाद भी अंग्रेजों का खौफ कम नहीं हुआ उन्हें डर था कि कहीं हिंदुस्तानी लोग मास्टर दा का स्मारक नहीं बनवा दे इसलिए अंग्रेजों ने मास्टर सोरे सेन की लाश को बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया और इस बहादुर क्रांतिकारी का शव समंदर की उफनती हुई लहरों में समा गया वो जो लालची जमींदार था उसे भी अपने लालच की सजा मिल गई क्योंकि जब मास्टर सोरे सेन के साथियों को पता चला की उसी जमींदार ने मास्टरदा के साथ गद्दारी की है तो उन साथियों ने तलवार से जाकर उस लालची जमींदार की गर्दन को उड़ा दिया और इस तरह वो लालची जमींदार अंग्रेजों का इनाम हासिल करने के पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया साथियों मास्टर सूर्यसेन की कहानी पर तीन चार साल पहले बॉलीवुड में एक हिंदी फिल्म बनाई गई फिल्म का नाम है खेले हम जी जान से फिल्म ज्यादा चली नहीं लेकिन यदि आप में से कोई श्रोता उस फिल्म को देखना चाहे तो उस फिल्म को देख के मास्टरदार की जिंदगी का बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है मास्टर सूर्यसेन की जिंदगी पर एक और बहुत अच्छी किताब आई है अंग्रेजी में किताब है जिसे देश की वरिष्ठ महिला पत्रकार मांगिनी चटर्जी ने लिखा है इस किताब का शीर्षक है डू एंड डाई यानी करो और मरो इस किताब में मांगनी चटर्जी ने मास्टर सेन और उनकी साथियों की वीरता की दास्तान अद्भुत रूप में सुनाई है यदि कोई श्रोता चाहे तो उस किताब को पढ़ भी सकता है साथियों आज आपको मास्टर दा की कहानी मास्टर सूर्य सिंह की कहानी चटगांव चटगा अमर शहीद की कहानी मैंने सुनाई अगले हफ्ते मैं फिर किसी क्रांतिकारी की दास्तान के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए नमस्कार किससे क्रांतिकारियों के जिन्होंने इनकलाब के शोरों को बुझने नहीं दिया